ओशो अध्यात्म उपनिषद टॉक्स ऑन अध्यात्म उपनिषद गिवन एट मेडिटेशन कैंप माउंट आबू इंडिया दिस नंबर 15 Yada behat manashi, behat maghaloni mista. Taraf hamjat janta, taraf ekot naqshya. Behat ya bantireshi.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 जब जब तक नहीं, इतना कर्म किया, रात से कर्म के उसी समय सिद्ध होता है। जब देख के उस पर आत्मभूति होती है, पर देख के उस पर आत्मभूति तो कभी इससे मिली है। इसलिए देख के उस पर की आत्मभूति को तर्कसंगत कर्म का त्याग करो देने की यदि की कल्पना है तो से जो हो वो चाए, चाए, जो वो नहीं है उसका जन्म कहाँ से हो जिसका जन्म नहीं हुआ उसका नाश कहाँ छू इस प्रकार जो अचत अच्छा है वस्तु दुखी है उसको प्रारब्ध करना कहा जाता है जो तो यह शंका करने वाले अभियान का समाधान करने के लिए तो कहाँ है न तो दे, दे और नब्बे Clarity of self, selfless itself, how do we then identify with the body? But it is no good identifying with the body. So one should study this identification and cleanse oneself of clarity of self. Illusion of the body is created for the protection of the clarity of self. But that which is protected or imagined by illusion. Can never be real, and how can it arise or manifest if it is not real? And how can it be distorted if it is not manifested? How can the false, the unreal, have the bondage of conditions? This body is the result of ignorance, and knowledge destroys its form. Ignorance then raises doubts as to how this body exists, even after realization. To remove this doubt of religion, the scripture has ordained the concept of prayer of the external. In reality, that is neither body nor prayer of the. एक दो प्रश्न पूछे गए उनकी बात करने में मुझे एक मित्र ने पूछा है कि आप जो कह रहे हैं वो बात समझ में भी आती और समझ में आती भी नहीं तो क्या करें उनका प्रश्न मूल्यवान है तो ऐसी सभी की प्रतिति होगी क्योंकि समझ के दो तर हैं एक तो जो मैं कहता हूं वो आपकी बुद्धि की समझ में आ जाता है आपकी बुद्धि को युक्तिपूर्ण लगता है आपकी बुद्धि को प्रतीत होता है कि ऐसा होगा यही समझ ऊपर उतर है ये समझ प्राण के भीतर तक नहीं उतर सकती है यह समझ आपके पूरे व्यक्तित्व की समझ नहीं है आत्मिक नहीं है इसलिए ऊपर से समझ में आता हुआ लगेगा और जब तक तो यहां बैठ के सुन रहे हैं तब तक ऐसा लगेगा बिल्कुल समझ में आ गया। फिर यहां से हटेंगे और समझ खोनी शुरू हो जाएगी क्योंकि जो समझ में आ गया है वो जब तक साधारण आ जाए तब तक आपके प्राणों का हिस्सा नहीं हो सकता। जो समझ में आ गया है जब तक तो तो वो आपके खून मांस मज्जा में सम्मिलित न हो जाए तब तो तक तो ऊपर से किए रंग लोगों की तरह उड़ जाएगा फिर जो समझ में आ गया है उसके भीतर आपकी पुरानी सब समझ लगी हुई पड़ी जैसे ही यहाँ से हटेंगे वो भीतर की सब समझ इस नई समझ के साथ संघर्ष शुरू कर उसे तोड़ने की हटाने की कोशिश करेगी इस नए विचार को भीतर प्रवेश करने में पुराने विचार बाधा देंगे अस्त व्यस्त कर देंगे हजार शंकाए संदेह उठाएंगे और अगर उन शंकाओं संदेह में आप खो जाते तो जो समझ की झलक मिली थी वो नष्ट हो जाएगी एक ही उपाय है कि जो बुद्धि की समझ में आया है उसे प्राणों की ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाए उसके साथ हम एक तालमेल निर्माण कर ले हम उसे भी, वो केवल विचार में रह जाए वो गहरे में आचार भी बन जाए न केवल आचार बल्कि हमारा अंत भी उससे निर्मित होने लगे तो ही धीरे धीरे जो ऊपर गया है वो गहरे में उतरेगा और साधा हुआ सत्य फिर आपके पुराने विचार उसे न तोड़ सकेंगे फिर वो उसे हटा भी ना सकेंगे बल्कि उसकी मौजूदगी के कारण पुराने विचार धीरे धीरे स्वयं हट जाएंगे और तुरोहित हो जाएंगे तो ये बात ठीक है साधक के लिए सवाल ऐसा है उचित है समझ में आ जाता है फिर हम तो वैसे ही बने रहते हैं अगर हम वैसे ही बने रहते हैं तो जो समझ में आया है वो ज्यादा टिकेगा नहीं कहा टिकेगा कि आप अगर पुराने ही बने रहते हैं तो जो समझ में आया है वो जल्दी ही झड़ जाएगा भूल जाएगा विस्मृत हो जाएगा ऐसे तो बहुत बार आपको समझ में आ चुका ये कोई पहला मौका नहीं है न मालूम कितनी बार आप सत्य के करीब करीब पहुंचकर वापस हो गए न मालूम कितनी बार द्वार खटखटाने भरता कि आप आगे हट गए हैं और दीवार हाथ में आ गई है भूल यही हो जाती है कि जो हमारी समझ में आता है उसे हम तत्काल जीवन में रूपांतरित नहीं करते संबंध में ये बात ख्याल लेना जैसी है कि अगर आपको कोई गाली दे तो आप तत्काल क्रोध करते हैं और आपको कोई समझ दे तो आप तत्काल ध्यान नहीं करते हैं। कुछ बुरा करना हो तो हम तत्काल करते हैं कुछ भला करना हो तो हम सोच विचार करते हैं। ये दोनों मुंह की बड़ी गहरी है, क्योंकि तो जो भी करना हो उसे तत्काल करना चाहिए तो ही होता है क्रोध करना हो कि ध्यान करना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो बुरा हम करना चाहते हैं इसलिए हम तत्काल करते हैं एक क्षण रुकते नहीं क्योंकि तो रुके तो फिर मैं कर पाएंगे कोई गाली दे उससे हाँ 24 घंटे बाद आके जवाब दूंगा फिर कोई जवाब संभव नहीं होगा 24 घंटा तो बहुत लंबा वक्त चौबीस क्षण भी अगर आप चुपचाप विचार में व्यतीत कर दें, तो शायद क्रोध करने का मन नहीं रह जाए शायद हंसी आ जाए शायद उस आदमी की ना समझे पता चले या शायद वो ठीक ही गाली दे रहा है ये भी पता चल जाए इसलिए समय खोना उचित नहीं है जैसे गाली की चोट पड़े तत्काल तो उगल पड़ने जरूरी है फिर पछताने का काम पीछे कर लेंगे आपने ख्याल किया है कि सभी क्रोधी पछताते क्रोध करने के बाद पछताते अगर थोड़ी देर रुक जाते तो क्रोध करने के पहले ही पछतावा आ जाता और क्रोध कभी न होता जिसका पछतावा क्रोध के बाद आता है वो कभी क्रोध से मुक्त नहीं हो पाएगा जिसका पछतावा क्रोध के पहले आ जाता है वही मुक्त हो सकता है क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका उसे अन किया नहीं किया जा सकता लेकिन जगह कहाँ है गाली दी आपने इधर क्रोध भक्ता दोनों के बीच में स्थान कहाँ है कि मैं थोड़ा सोच लू विचार कर लू विमर्श कर लू देख लू अतीत के अपने संकल्प ने मालूम कितनी बार किए हैं कि क्रोध न करूंगा खोज लू अतीत में कितनी बार क्रोध करके पछताया हूं उतना मौका नहीं समय नहीं स्थान नहीं उधर गाली इधर आग निकलनी शुरू हो जाएगी थोड़ी सी जगह है क्रोध मुश्किल हो जाएगा क्रोध में तो नहीं बनाते जगह लेकिन ध्यान में थोड़ी जगह बनाते इसलिए ध्यान भी मुश्किल हो जाता है। जब कोई शुभ और सही और ठीक बात की चोट पड़ती है उसे उसी क्षण करने में हम लग जाते हम राह देखते वो जो बीच का समय है वही अस्त व्यस्त कर देगा गर्म लोहे पर चोट मारनी चाहिए विचार तो करते रहते हैं कि चोट मारे या ना मारे तब तब लोहा ठंडा हो जाता फिर चोट भी मारते हैं तो कोई परिणाम नहीं होता एक मित्र आ जाए थे वो कहते हैं संन्यास लेना है लेकिन अभी और थोड़ा समय चाहिए सोचना है मैंने उनसे पूछा और कितनी बातों के संबंध में जीवन में सोचा है अगर और बातों के संबंध में सोचा होता तो संन्यास कभी का फलित हो गया होता क्योंकि सोच विचार का अंतिम परिणाम संन्यास है जो भी आदमी सोचेगा विचारेगा इस जीवन में भोग उसके लिए व्यर्थ हो भी जाने वाला है उनसे तो पूछा और कितना सोचा विचारा है किस किस बात को सोच विचार के किया है या कि सिर्फ संन्यास को सोच विचार के लेंगे कितना समय लगाएंगे सोचने विचारने में और आप ही सोचेंगे ना तो कल आप सोचते हैं कि आप कुछ ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे तो जरा पीछे नोट कर देखे बुद्धि कम भला हो गई हो ज्यादा हो मालूम नहीं होती कहते हैं कि चौदह साल और अठारह साल के बीच में आमतौर से लोगों की बुद्धि रुक जाती फिर कभी बढ़ती नहीं ये भी बहुत विशेष लोगों की बात है अठारह साल तक जो बुद्धि जिनकी बढ़ती हो नहीं तो और पहले रुक जाती इसमें महायुद्ध में अमरीका में जांच पड़ताल की भर्ती के लिए युद्ध के सैनिकों की तो औसत बुद्धि की उम्र साढ़े तेरह वर्ष पाई गई औसत बुद्धि का साढ़े तेरह वर्ष का आंकड़ा हुआ कि आम तौर से आदमी की बुद्धि साढ़े तेरह वर्ष पर रुक जाती फिर कभी बढ़ती बढ़ती नहीं आप कहेंगे की ये बात क्योंकि आपको लगता है कि जब आप जवान थे उससे हो होके आप ज्यादा बुद्धिमान हो गए भाला आपको न लगता हो लेकिन अपने बेटों को आप जिचवाते रहतेमान में बुरा आदमी अनुभवी मेरे पास बुद्धि ज्यादा बुद्धि ज्यादा नहीं है आपके पास अनुभव ज्यादा हो सकते है अनुभव तो संग्रह है बुद्धि और संग्रह का उपयोग है वो अलग बात है बच्चे के पास संग्रह कम होता है आपके पास ज्यादा है मगर उस संग्रह का जो उपयोग है उस संग्रह का कैसे उपयोग करना वो बुद्धि बुद्धि संग्रह नहीं तो यह भी हो सकता है कि बच्चे के पास बूढ़े से ज्यादा बुद्धि हो यह कभी नहीं हो सकता कि बच्चे के पास बूढ़े से ज्यादा अनुभव हो कभी नहीं हो सकता अनुभव तो बच्चे के पास कम होगा ही लेकिन बुद्धि ज्यादा हो सकती बूढ़े के पास अनुभव ज्यादा होता है बुद्धि ज्यादा नहीं होती और मुख्य समय ने कहा कि कल आप सोचते हैं या परसों बुद्धि थोड़ी ज्यादा हो जाएगी इतना ही होगा कि अभी इस विचार की हवा में अभी इस ध्यान की तरंग में अभी इतने सन्यासियों के आनंद और मुक्त प्रभाव में एक ख्याल उठा है मन में माउंट आबू से नीचे उतरते उतरते जैसे जैसे आपकी बस नीचे उतरने लगेगी वैसे वैसे इस ख्याल से आप भी नीचे उतरने लगेंगे। माउंट आबू रोड स्टेशन तक ये विचार टिक जाए कठिन माउंट आबू रोड स्टेशन पर उतर आप ठंडी गहरी सांस लेंगे कि अच्छा हुआ जैसे की तैसे वापस लौट आए कुछ खोया नहीं कुछ गुमाया नहीं किसी झंझट में ना पड़े मैंने बर्बाद आपको ख्याल भी नहीं आया वातावरण अनेक लोगों की मौजूदगी अनेक लोगों का सामूहिक प्रयास आपको भी उठा देता है एक ऊंचाई पर जिस पर होने आपकी आदत नहीं है आप नाच रहे हैं कीर्तन में आपको पता है अकेला इस भाव से आप नाच सकेंगे आप कब नाच रहे हैं इतने लोग नाच रहे हैं उनका नाच संक्रामक हो जाता है वो आपको भी छू लेता है उनकी तरंग में आपके हृदय को भी कपाने रखते उनके पैरों की गति आपके पैरों को भी उछलने का मौका देने लगती और फिर आपके सदा के सोचने का ढंग ये है कि कोई क्या कहेगा और जहाँ सभी लोग नाच रहे हो एक बात पक्की है कि नाचने वाले से कोई कुछ कहने वाला नहीं खड़े रहने वाले से कोई कुछ बला गति तो आ जाती आप मुक्त अनुभव करते हैं कि ठीक है यहाँ कोई अड़चन नहीं है यहाँ नाचा जा सकता उतरेंगे भीड़ में वापिस बाजार की ये जो एक ऊंचाई की झलक मिली थी एक छलांग दी थी और आकाश की तरफ आंखें उठाई थी वो फिर जमीन की तरफ लग जाएंगे तो क्या आशा है कि कल परसों आप निर्णय कर सकेंगे निर्णय तो आपको करना है वो आज भी किया जा सकता है वो मित्र बोले की ऐसा भी नहीं है कि मैंने निर्णय करने की कोशिश नहीं की तो मन बिल्कुल तैयार है ये एक क्या है। उनसे मैंने पूछा कि जिंदगी में और भी कोई काम किया है जिसमें निन्यानबे परसेंट मन तैयार रहा हो और एक पर्सन तैयार ना रहा हो कभी रुके हैं इस बात से उनसे मैंने ये भी पूछा कि क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हैं जब निन्यानवे परसेंट मन संन्यास लेने को तैयार है और एक परसेंट नहीं लेने को तैयार है तो आप एक परसेंट के पक्ष में निर्णय ले रहे ये तो आप सोच रहे मत कि आप निर्णय लेने से बच सकते निर्णय लेने से बचने का जगत में कोई उपाय ही नहीं है चाहे आप ना लेने का लें वो भी निर्णय रोकने का लें कि कल लेंगे वो भी निर्णय दुनिया में आपके लिए चुनाव की स्वतंत्रता है कि आप क्या निर्णय लें इसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है कि आप निर्णय ही ना लें इसका कोई उपाय ही नहीं है निर्णय तो लेना ही पड़ेगा लेकिन एक मजे की बात है कि न करने के निर्णय को हम निर्णय नहीं समझते बड़ी तो थी उनको ख्याल में भी नहीं था कि नहीं लूंगा संन्यास ये भी निर्णय है ये भी निर्णय अगर दोनों निर्णय है तो बड़ा अद्भुत मन है कि एक पर्सन निर्णय के साथ रुकता है और निन्यानवे पर्सन के साथ जाने की हिम्मत नहीं जुटाता हम अपने को धोखा देने में बड़े कुशल हैं ऊपर बुद्धि को समझ में आ जाता है संन्यास तो हम डरते भी हम सोचते हैं थोड़ा वक्त मिल जाए वक्त इसलिए नहीं कि हम सोच लेंगे वक्त इसलिए ये प्रभाव क्षीण हो जाएगा और वो जो निन्यानवे परसेंट है वो एक परसेंट रह जाएगा और जो एक परसेंट है वो निन्यानवे परसेंट हो जाएगा और तो नहीं नहीं तो जब निन्यानवे परसेंट था तब हमने नहीं परसेंट होगा तब तो हम लेने वाले तो आपकी समझ क्योंकि आप उसे रूपांतरित नहीं करते निर्णय नहीं बनाते डिसीजन नहीं बनाते कभी गहरी नहीं जा सकती इसे ठीक से ख्याल में ले बहुत बार सुन लेंगे समझ लेंगे फिर वैसे के वैसे रह जाएंगे बल्कि इसका एक खतरा भी है कि जब बहुत बार सुन सुन के समझ समझ के आप वैसे के वैसे रह जाते तो धीरे धीरे आप चिकने घड़े हो जाते क्योंकि इतनी चीजें फिसलती हैं आपका तो, तो चिकना हट पैदा होगी इतने विचार आपके गिरते हैं और आप वैसे रह जाते और विचार गिर जाते हैं नीचे घड़ा अपनी जगह बैठा घड़ा चिकना हो जाता है तो जितनी बार आप ऐसी बातें सुन के वैसे के वैसे रह जाते उतना कठिन होता जा रहा तो है क्योंकि तब बात गिरेगी नहीं कि खिसल जाएगी नीचे घड़ा बिल्कुल चिकना हो गया रास्ते बन गए खिसलने के अच्छा है अच्छी बात ही ना सुने सुने तो हिम्मत करें अब अपने को बदलने का मरने लें तब आपको लगेगा कि जो समझ में आया था वो ऊपर ऊपर नहीं रहा प्राणों का स्वर बन गया है और जिस दिन श्वास में न समा जाए समझ उसका कोई भी मूल्य नहीं है उसका एक ही मूल्य है कि आप अच्छी बातें करना सीख जाएं। हम सभी जानते हैं और हमारा मूल्य तो इतना कुशल है अच्छी बातों करने में अध्यात्म तो हमारी जबान पर रखा है बस जबान क्यों रखा है भीतर क्यों नहीं है किसी से भी पूछ ले ब्रह्म ज्ञान तो कोई भी जानता है कोई भी जानता है हमारे हमारे पूरे देश की कि व्यवस्था मन की चिकने घड़े की हो गई हजारों हजारों साल से तीर्थंकरों अवतारों ऋषियों का हमने एक ही उपयोग किया है कि सुन सुन के हम चिकने घड़े हो गए मुझसे कोई पूछता था मैं गाँव नहीं था मुझसे वो कहने लगा आदमी कि ये भारत बड़ी पुण्य भूमि सारे अवतार यही हुए सारे तीर्थंकर यही हुए सारे बुद्ध यही हुए मैंने कहा कि तू फिर से सोच ये पुण्य भूमि है कि यहाँ पापी बड़े अद्भुत है की इतने सब हुए फिर भी वो बिना बदले बैठे की सब अवतार गए हमारे चिकने घड़े पर लकीर न खींच पाए की सब तीर्थन कर आए हमने रा और जाओ हम उनमें से नहीं हो की बातों में आ जाए क्या तो मतलब क्या होता है एक घर में अगर गांव भर के डॉक्टर आए तो उसका मतलब भी है कि में वही घर सबसे ज्यादा बीमार सारे अवतारों को यही पैदा होना पड़े और कृष्ण ने कहा गीता में जब धर्म की गिलानी बढ़ती और जब पाप बढ़ जाता और जब दुष्टजन बढ़ जाते तब मैं आता हूं और सब अवतार यही आए तो मतलब क्या है भूमि? अगर कृष्ण का वाक्य सही है तो जहां उनको नहीं जाना पड़ा भूमि हो सकती लेकिन सबको चुपता यहाँ आना पड़ा बात जाहिर है कि इस मुल्क की आत्मा बिल्कुल चिकनी हो गई है हम इतनी अच्छी बातें सुनी है और सुन सुन के हम ऐसे तल्लीन हो गए हैं कि करने की हमने कभी फिक्र भी नहीं की समझ आपकी तब तक, तक गहरी ना हो पाएगी पूरी ना हो पाएगी जब तक समझ आपकी अंतरात्मा में प्रविष्ट नहीं होती और आप कोई तो निर्णय लें तो ही समझ अंत में प्रविष्ट होती निर्णय द्वार है छोटे से निर्णय भी बड़े क्रांतिकारी हैं किस बात का निर्णय लिया ये बात मूल्य का नहीं है निर्णय लिया इस लेने में ही आपके प्राण इकट्ठे हो जाते एकजुट हो जाते निर्णय लेते ही आप दूसरे आदमी हो जाते क्षुद्र भी हो सकता है मैं आपसे कहता हूं कि 10 मिनट खांसी भी नहीं वही अमानवीय बात मालूम पड़ती आपको खांसी आ रही हो मैं खांसने तक नहीं देता दुष्टता मालूम पड़ती सभा में आप बैठे हैं मैं आपको बताऊं खांसी मत बिल्कुल खांसी बन सके पर आपको ख्याल में नहीं इतना छोटा सा निर्णय भी आपके भीतर आत्मा का जन्म बनता है दस मिनट नहीं खांसूंगा और अगर इसमें आप सफल हो गए तो खुशी की लहर रोए रोए में फैल जाती आपको पता चलता है कि मैं कोई निर्णय लू तो पूरा कर सकता हूं खांसी छीक बड़ी गड़बड़ चीजें उनको रोको तो और जोर से आती रोको तो सारा ध्यान पर केंद्रित हो जाता, रोको तो खांसी भी बगावत करती ऐसा तो कभी नहीं किया ये क्या नया ढंग सीख रहे ये क्या बात है ये तो अपना कभी संबंध नहीं रहा ऐसा की मैं आऊं और आप रोके ये तो मैं ना भी आऊ दूसरे को आ रही हो तो आप खा लेते थे आपको न भी हो तो दूसरे की भी पकड़ लेते थे ये क्या हुआ है लेकिन अगर 10 मिनट भी आप बिना खा से रुक जाते हैं तो आपके और तो शरीर के बीच का संबंध इस छोटी सी बात से भी बदल रहा है जिसमें आपसे कहता हूं रुक जाए गुरुजी इसका बड़ा प्रयोग करता था ध्यान में उसने इसके लिए स्टॉप मेडिटेशन ही नाम दे रखा था आप राजी हो जाएंगे थोड़े समय में तो उस प्रयोग को हम पूरा करेंगे जब मैं आपसे कहता हूं रुक जाएं तो मेरे रुक जाने में अभी मैं आपसे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं गुरुजी भी कहता था रुक जाए लेकिन रुक जाने का मतलब था जैसे है एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे नाच रहे थे तो वही रह जाए गर्दन आड़ी है तो वैसी रह जाए शरीर झुका है तो वैसा रह जाए फिर जरा भी कोई फर्क नहीं करना है जो हालत वैसी रह जाए चाहे शरीर ढांग से गिर जाए पर आपको कुछ फर्क नहीं करना है शरीर गिरे तो गिर जाए और जैसा गिर जाए वैसे ही रहने देना आपको भीतर से इंतजाम नहीं करना है कि पैर जरा तिरछाए तो थोड़ा सा सीधा करके लेट जाए तो गुरुजी इसको स्टॉप मेडिटेशन कहता है और उसने हजारों हाँ लोगों को इससे गहरे अनुभव करवाए और ये बड़ा कीमती प्रयोग है क्योंकि एकदम से रुक जाना और धोखा देने में दूसरे का को कोई दूसरे को कोई सवाल नहीं आप अपने को दे सकते आपका एक जरा ऊपर था धीरे से नीचे रख तो कौन देख रहा है बाकी आप खो गए एक मौका कौन देख रहा है किसी को मतलब भी नहीं आपका प्रयास कहीं भी रखिए मगर आपने भीतर एक अवसर खो दिया जहा आत्मा और शरीर का संबंध बदल सकता था जहां आत्मा जीत सकती थी और कह सकती थी कि मैं मालिक हूं अगर आपने धीरे से पैर रख लिया संभाल के और फिर आराम से खड़े हो गए कि अब देखो इस स्टाफ का प्रयोग कर रहे हैं तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे आपके शरीर ने आपको धोखा दे दिया है छोटे छोटे निर्णय बहुत छोटे छोटे निर्णय भी बड़े परिणामकारी हैं छोटे से कोई संबंध नहीं निर्णय से संबंध है बुद्धि, तो आपकी समझ धीरे धीरे गहरी उतर जाएगी तो जो मैं कह रहा हूं उसे सिर्फ सुन न ले उसे थोड़ा प्रयोग करें सिद्ध बड़े व्यवहारिक पाठ है इनका सिद्धांत से कोई संबंध नहीं इनका आपको बदलने रूपांतरित करने की कीमिया से संबंध है ये तो सीधे सूत्र है जिनसे नए मनुष्य का निर्माण हो जाते कठिनाई यही है कि कोई दूसरा छेनी हथोड़ी लेकर आपका निर्माण नहीं कर सकता आप ही मूर्तिकार हैं, आप ही पत्थर हैं, आप ही छेनी हथोड़ी तीनों काम आपको ही करने हैं। अपने ही पत्थर को अपने ही निर्णयों की छेनी हथोड़ी से अपने ही संकल्प की शक्ति से काटना है छाटना है अपनी ही समझ के अनुसार अपनी मूर्ति को निर्मित करना इसमें क्षण का भी स्थगन सदा के लिए स्थगन हो जाता है जिसने था कल करेंगे वो फिर कभी भी नहीं करता है और अच्छा होता कि वो कहता कि कभी नहीं करेंगे वो भी एक निर्णय होता वो है वो मित्र आए तो मैंने उनसे कहा कि यही निर्णय कर लो कि संन्यास कभी मिलेंगे कभी तो भी फायदा होगा पर तुम कहते हो सोचेंगे लेंगे कि नहीं लेंगे ये इन नहीं लेंगे यही पक्का कर लो तो भी तो भी कुछ निर्णय तो किया लेंगे तो पक्का कर लो तो कोई निर्णय किया नहीं लेंगे ये भीतर की स्थिति है लेकिन इसको भी साफ नहीं होने देते इसको भी कहते हैं कि नहीं लेंगे जरूर थोड़ा सा इस तरह अपने को धोखा दे जाते हैं स एक निर्णय है एक संकल्प है परिणामकारी लोग मुझसे पूछते हैं क्या होगा दिल में बच्चे पहन लेने से मैं उनसे कहता हूं कुछ भी ना होगा तो तीन महीने पहन डालो वो कहते हैं लोग हंसेंगे इतना तो कम से कम होगा और तुम लोग के तो से को तीन महीने तक शांति से झेलो तो बहुत कुछ हो जाएगा लोग हंसेंगे इतनी फिक्र ही छोड़ना बहुत कुछ हो जाने की शुरुआत हो जाएगी लोग मुझसे कहते बाहर की बदलाहट से क्या होगा आप तो भीतर की बदलाहट बता मैं उनसे कहता हूँ बाहर तक तो की बदलाहट हाँ की हिम्मत तुम्हारी नहीं तुम भीतर की बदलाहट हाँ की बातें कर रहे हो कपड़े बदलने में प्राण छूटते हैं चमड़ी अगर बदलने लगूंगा तो मुश्किल पड़ेगी और भीतर की तुम बातें कर रहे हो लेकिन हम धोखा देने में कुशल है हम अपने को धोखा देने में कुछ समझा और जो आदमी अपने को धोखा दे रहा है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता ख्याल रहे दूसरों को धोखा देने वाला धार्मिक हो सकता है खुद को धोखा देने वाला धार्मिक नहीं हो सकता क्योंकि फिर कोई रास्ता ही नहीं बचता एक और मित्र ने पूछा है अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काटते नहीं है बल्कि उनका आच्छादित हो जाते हैं इसलिए बुरे तथा तो अच्छे सभी कर्मों का फल भोगना अनिवार्य है क्या बुरे कर्म तथा तो अच्छे कर्म क्रम से फल देते हैं या बिना कर्म के फल देते हैं यदि बुरे कर्मों का छय अच्छे कर्मों से नहीं किया जा सकता तब अच्छे कर्म करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता क्या यह सिद्धांत समाज के लिए उपयोगी है इसे थोड़ा सा ख्याल में बुरे कर्मों का छय अच्छे कर्मो से नहीं किया जा सकता तो उन मित्र को ऐसा चिंता लगी होगी कि फिर कोई अच्छा कर्म करेगा ही क्यों और तब तो समाज के लिए बड़ा खतरा हो जाए बात बिल्कुल उल्टी आपको अगर पता है कि बुरे कर्म अच्छे कर्म से काटे जा सकते हैं, तो आप बुरे कर्म मजे से किए जाते हैं क्योंकि तो कभी भी अच्छा कर लेंगे और काट लेंगे दवा हाथ में है तो बीमारी से डर क्या है गंगा स्नान कर लेंगे सब कर्म धुल जाएंगे किसी साधु संत का आशीर्वाद ले लेंगे सब कर्म भूल जाएंगे चोरी की है दान कर देंगे उसी पैसे से और तो पैसा है भी कहा बड़ा चोर बड़ा दान हो जाएगा लाख चोराएगा दस हजार दान करेगा चोरी में डर नहीं है फिर कोई क्योंकि तो दान से हम चोरी को काट लेंगे किसी की हत्या कर देना फिर बच्चे को जन्म दे देना एक जीवन लिया एक दे दिया ये दुनिया इतनी बुरी तरफ लिए है कि आपको ये पक्का पता है कि बुरा भी कट जाता है जब मैंने आपसे कहा कि बुरे को काटने का कोई भी उपाय नहीं अच्छा कर्म भी बुरे कर्म को नहीं काटेगा तो आपको बुरा कर्म करते वक्त पुनः सोचना होगा कि जो नहीं कट सकता है और जिसे भोगना ही पड़ेगा अनिवार्यता जिसमें कोई उपाय नहीं हो न कोई अच्छा कर्म सांस देगा न दान पुण्य सांस देगा न गंगा न तीर्थ न गुरु न भगवान कोई आशीर्वाद साथ न देगा जो किया है वो मुझे बोलना ही पड़ेगा तो करते वक्त आपको ठीक से सो सोच लेना क्योंकि ये बात आखिरी हुई जा रही है इसमें कोई उपाय नहीं इसमें ऐसा नहीं कि रोएंगे भगवान के सामने की हम तो पतित है और तुम पतित पावन हो तो कुछ करो हमारा कुछ न बढ़ेगा तुम्हारा नाम बदनाम होगा कि तो तुम पतित पावन और हम तो इसीलिए करते रहे पाप की न करेंगे पाप तो तुम पतित पावन कैसे तो अब दिखाओ अपना पतित पावन रूप एक महिला परसों मेरे पास पहुंच गई भीड़ थी उस भीड़ में उसने एकदम से कहा कि आशीर्वाद दीजिए तो मैं तो अच्छी बात दूसरी वो वापस आ गई उसने कहा आशीर्वाद चलेगा तू तो, क्योंकि अच्छे महात्मा जो होते उनका आशीर्वाद फलता है अपना आशीर्वाद दिया मैंने कहा तो मुश्किल मामला दिखता दिखता मुझे तो अदालत में ले जाए मुझे पता भी तो चले कि मामला क्या हो किस मामले में तेरा आशीर्वाद फैलवाना उसने कहा लेकिन आप आपको ख्याल होना चाहिए कि अच्छा महात्मा तो जब भी आशीर्वाद लेता तो फल तो ही तो इसमें एक उपाय है न फले तो समझना कि ना था, ना था, ना था। बात खत्म हो गई इसमें एक सुविधा अच्छा मेरे लिए तूने बना थी कि न फले अब मुझे पूछना भी नहीं कि तुरा क्या तुझे चाहिए था तो समझ लेना की अच्छा भी नहीं था महात्मा जी ने था बात खत्म हो गई इससे हम धार्मिक मन कहते हैं उस महिला का ख्याल है वो धार्मिक है। इस जगत में नियम है इस जगत में एक आंतरिक अनुशासन है जिसको हमने रिक्त कहा है वेदों में लाइन जिसे ताओ कहा है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें कोई अतवाद नहीं होते कर्म आप जो करेंगे वो आपको भोगना ही पड़ेगा ये विचार अगर ग्रहण हो जाए तो आपको कर्म की धारा बदलनी पड़ेगी और यही सत्य है ये सत्य स्पष्ट हो जाए तो समाज के लिए उपयोगी होगा आप कितने दिन से समझा रहे हैं लोगों को समाज बदलता तो दिखता पड़ता नहीं पाप बढ़ते जाते हैं उल्टे है। क्योंकि सुविधा का ख्याल है हमें कि कोई उपाय बाहर निकलने का है अगर मैं पाप करता हूं पाप के भवन में प्रवेश का द्वार ही नहीं है एग्जिट भी है उससे निकला जा सकता है तो घुसने में इतना कोई डर ही नहीं मैंने जो आपसे कहा उसका मतलब है कि एग्जिट नहीं है आपको भोगना ही पड़ेगा भोग कर ही बाहर निकल सकते हैं काटने का उपाय नहीं है भोगना ही काटना है एक ही निर्जरा है कि उससे उसे भोग लेना पड़ेगा तो वो कट जाएगा और कोई निर्जरा नहीं है उस और दूसरी बात उन्होंने कही कि फिर अच्छे कर्म करने का औचित्य क्या रह जाता है तो उनके प्रश्न से भी जाहिर है बात कि अच्छे कर्म का औचित्य उनकी नजर में भी बुरे को काटने के लिए ही है वो पूछते हैं कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर अच्छे कर्म का औचित्य नहीं रह जाता मतलब एक ही औचित्य था अच्छे कर्म का कि बुरे कर्म को काटे अगर बुरा कर्म नहीं करता है तो औचित्य खत्म हो गया तो उनके प्रश्न से भी जाहिर है जो मैं कह रहा हूं कि उनका चित्त भी यही मानता है कि अच्छे कर्म का एक ही औचित्य है दान का एक ही औचित्य है कि चोरी को काटो तब तो चोरी महत्वपूर्ण हो गई और दान गौन हो गया और अगर दुनिया में चोरी न हो तो दान असंभव हो जाए इसलिए तथा विचारशील व्यक्ति त्री ने अपनी एक किताब में कहा है कि अगर समाजवाद आ जाएगा तो धर्म का बड़ा ह्रास होगा क्योंकि न होगा कोई गरीब तो दान किसको देंगे इसलिए गरीब रहना चाहिए ताकि दान दिया जा सके और दान के बिना तो मोक्ष है नहीं समझे मतलब आप इसका इसका मतलब हुआ कि नरक रहना चाहिए भूखा आदमी सत्य तो होना चाहिए होगा भूखा रोटी किसको दीजिएगा और किसने रोटी आपकी दान के लिए तो फंसे आप मोक्ष कहा मिलेगा तो आपके अच्छे कर्म का औचित्य बुरे कर्म तो निर्भ उसके पर तब तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा आदमी बुरे आदमी का शोषण कर रहा है और अच्छा कर्म बुरे कर्म की छाती से फायदा ले रहा है खून पी रहा है अच्छे कर्म का औचित्य बुरे कर्म को काटना नहीं है बुरे कर्म का औचित्य है उसके दुख में अच्छे कर्म का औचित्य है उसके सुख में अच्छे कर्म से सुख मिलता है वो उसका औचित जो सुख चाहता है वो अच्छा कर्म करता है और जो सोचता है कि बुरा कर्म करके सुख पानूंगा वो नासमझी करता है वो नियम के प्रति कोई जा रहा है वो दुख पाएगा अच्छे कर्म का औचित्य उसके फल में बुरे कर्म का औचित्य है उसके फल में या अनौचित जो भी कहें बुरे कर्म में अच्छे कर्म का औचित्य कैसे हो सकता है उनका कोई संबंध नहीं है अच्छा कर्म फल लाता है वो है सुख बुरा कर्म फल लाता है वो है दुख और अगर हम ये ठीक से समझा सके और ये बात गहरी बैठ जाए चित्र में कि जिसे भी सुख चाहिए उसे अच्छे कर्म की यात्रा करनी चाहिए तो समाज का फायदा होगा और जिसे दुख चाहिए वो बुरे कर्म की यात्रा करे और बुरे कर्म की यात्रा जो कर रहा है उसे दुख का फल भोगना ही पड़ेगा फिर वो पीछे ये कहने लगे कि मैं थोड़ा अच्छा कर लेता हूं इससे मैं लीप पोत दूंगा बुरे को ये नहीं हो सकता यानि इसे ऐसा समझिए कि मैंने आपको गाली दी तो मैंने आपको चोट पहुंचाई दुख पहुंचाया वो दुख तो घटित हो गए फिर मैंने माफी मांगी और आपको सुख पहुंचाया क्या आप सोचते हैं कि मैंने माफी मांग के जो सुख पहुंचाया उससे वो जो दुख हुआ था वो नहीं हुआ वो हो चुका वो दुख तो हो चुका आपको मैंने जो चोट पहुंचाई वो दुख तो हो चुका अब चोट पहुंचा के जो मैंने मलम पट्टी की ये दुख को नहीं मिटाती सिर्फ उस चोट के ऊपर मलम पट्टी करती मैंने गाली दी मैंने बुरा कर्म कर लिया गाली देके मैंने भी दुख पा लिया मैंने माफी मांगी मैंने अच्छा कर्म किया अच्छा कर्म करके मैंने भी सुख पा लिया बुरा दुख मिले जाता है अच्छा सुख मिले जाता है अच्छा जितना ज्यादा होता है उतना सुख बढ़ जाता है बुरा जितना ज्यादा होता है उतना दुख पड़ जाता है जिस आदमी को सुख में रहना है उसे धीरे धीरे बुरे को नहीं करना और अच्छे को करते जाना लेकिन धर्म का संबंध सुख से भी नहीं क्योंकि दुख से तो बचना हम सबके मन की आकांक्षा है सामान्य जब तक आप दुख से बचने की आकांक्षा से भरे तब तक, तक आप साधारण आदमी हैं धार्मिक नहीं अभी तो आपकी चाह सुख की है यही औचित्य है अच्छे कर्म का कि आपसे कहा जाए अच्छा कर्म करिए सुख चाहते हो सुख मिलेगा और दुख चाहते नहीं हूं बुरा कर्म मत करिए इससे दुख मिलेगा अगर बुरे और दुख की अनिवार्यता ऐसे ही दिखाई पड़ जाए जिससे आग में हाथ डालने से जलता है तो लोगों के हाथ आग में जाने से रुक जाएंगे अगर अच्छे कर्म के और सुख का संबंध ऐसे ही जोर दिया जाए कि हाथ में फूल आने से जैसे सुगंध आती है अगर ये इतना साफ हो जाए तो लोग अच्छे कर्म कर तो जाएंगे लेकिन धर्म का ऐसे कोई अभी संबंध नहीं है अभी ये नीति है अभी ये तल समाज की नैतिकता का है लेकिन जो आदमी सुख का अनुभव करता है धीरे धीरे उसे पता चलता है एक नई बात का दुख तो व्यर्थ है सुख भी व्यर्थ दुख तो दुख देता ही है जब सुख पूरी तरह मिलता है तो वो भी दुख देने लगता है सुख नहीं देता उससे भी ऊब पैदा हो जाती है सुख का जो दुख है वो है ऊब बोडम आपने कभी किसी जानवर को ऊबा हुआ देखा है बोल कि कोई गधा खड़ा हो दिखाई पड़ जाए कि ऊबे हुए खड़े कि कोई भैंस खड़ी हो और उबी हुई खड़ी ना आदमी को छोड़ जमीन पर कोई जानवर उबता ही नहीं सिर्फ आदमी उठता है क्यों क्योंकि जानवर निरंतर अपने सामान्य जीवन की सुविधा जुटाने में ही व्यतीत हो जाता है उसे कभी इतना सुख अर्जित नहीं हो पाता है कि ऊब जाए ऊब का संबंध सुख बहुत सुख होते तो ही उबाते इसलिए गरीब आदमी भी उबा हुआ नहीं दिखाई पड़ता है अमीर आदमी उगा हुआ दिखाई पड़ता है अमीर आदमी का चेहरा देखो तो उबा हुआ रहता है कुछ सार नहीं ऐसा मालूम पड़ता है खींचे जा रहे हैं कुछ मतलब नहीं लेकिन गरीब आदमी के पैर में गति होती चाहे पैर में ताकत ना हो खून भला कम हो ताकत भला कम हो लेकिन गति होती कहीं पहुंचने का लक्ष्य होता है और आशा होती और आंखों में आशा की झलक होती कल एक मकान बन जाएगा परस एक दुकान खोल जाएगी बेटा पढ़ लेगा बड़ा स्वर्ग मालूम होता था में जिनका बेटा पढ़ के घर आ गया वो जानते हैं कि बेटा घर जब पढ़ के आता तो क्या मतलब होता कैसा दुख लाता है जिनके महल बन गए हैं अब उनको पता चलता है कि महल तो कारागार हो गए मिल जाता है तब पहली तरफ पता चलता है कि इससे भी ऊब रहे हैं हम मन सुख से भी ऊबता है इसलिए बुद्ध और महावीर और कृष्ण राम राजाओं के घरों में पैदा हो गए के घर में पैदा होकर कोई तीर्थंकर अवतार नहीं हो पाता है उसका कारण है क्योंकि ऊब ही नहीं पाता सुख से जन्म के 24 तीर्थंकर राजाओं के बेटे बुद्ध राम कृष्ण सब राजाओं के बेटे कारण राजा के घर में ही पता चलता नहीं कि चीजें सब जर थी हो तभी तो पता चलेगा हो नहीं ना तो पता कैसे बुद्ध को अगर पता चला कि स्त्री कुछ भी नहीं है तो उसका कारण ये था कि बुद्ध के पिता ने उस उनके राज्य में जितनी सुंदर लड़कियां थी सब बुद्ध के हरम में इकट्ठी कर दी थी तो पता चला की कुछ साथ नहीं असार तो तभी पता चलेगा जब आपके पास मौजूद हो कोई चीज इसलिए आज अमेरिका सबसे ज्यादा ऊबा हुआ है और बांग सारी दुनिया में अमेरिका का जवान लड़का और जवान लड़की कि कहीं ऊप से छुटकारा हो जाए कहीं भी चाहे गांजा हो वकीम हो मारियुवाना हो कुछ भी हो कोई तरकीब मिले की जो ऊब है ये मिट जाए सुख जब ऊब पैदा होती है और प्राण जब इस आकांक्षा से भर जाते हैं कि हम सुख के ऊपर कैसे जाएं तब धर्म का जन्म होता है तो अच्छे कर्म के औचित्य दो हुए एक अच्छे कर्म का फल सुख है इसलिए जो लोग बिना धार्मिक हुए भी सुख की आकांक्षा करते हैं सभी करते हैं नास्तिक हो अधार्मिक हो हिंदू मुसलमान हो कोई भी हो जो लोग सुख की आकांक्षा करते हैं अच्छे कर्म का औचित्य यह है कि अच्छे कर्म से सुख मिलता है वो उसका परिणाम और अच्छे कर्म का दूसरा औचित्य यह है कि जब सुख मिल जाता है तब सुख की व्यर्थता दिखाई पड़ती और जब सुख व्यर्थ होता है तो आदमी धर्म की यात्रा पर निकलता धर्म की यात्रा का अर्थ है सुख से भी कैसे छुटकारा हो दुख से कैसे छुटकारा हो ये संसार की यात्रा है और सुख से भी कैसे छुटकारा हो ये मोक्ष की यात्रा अब हम सूत्र को लें प्रारब्ध कर्म तो उसी समय सिद्ध होता है जब देह के ऊपर आत्मबुद्धि होती पर देह के ऊपर आत्मभाव रखना तो कभी इस नहीं इसलिए देह के ऊपर की आत्मबुद्धि को तच कर प्रारब्ध कर्म का त्याग करना कर्म तो पकड़ता ही हमें तब है जब हम मानते हैं कि शरीर मेरा है इस अर्थ हुआ कि कर्म शरीर को पकड़ता है हमें कभी नहीं पकड़ता लेकिन जब हम शरीर को पकड़ लेते हैं तो स्वभाव कर्म की ग्रस्त न हो जाते कर्म पकड़ता है शरीर को और हम भीतर से पकड़ लेते हैं शरीर को कर्म पकड़ता बाहर से शरीर को हम भीतर से पकड़ लेते हैं शरीर को तो कर्म से हमारा संबंध जोड़ जाता है शरीर के माध्यम से कर्म आत्मा को कभी नहीं पकड़ता सदा ही शरीर को पकड़ता है जैसे कि अगर कोई छुरी से किसी चीज को काटे तो जहां भी पदार्थ है वहां छुरी से काटा जा सकता है लेकिन आप आकाश को छुरी से काटें तो नहीं काटा जा सकता छुरी घूम जाएगी और आकाश अंग रह जाएगा कर्म का जो प्रभाव है जो परिणाम है वो जो छुरी है कर्म की वो पदार्थ को काट सकती है शरीर पदार्थ है मन भी पदार्थ है पदार्थ से पदार्थ की टक्कर हो सकती है लेकिन भीतर जो चैतन्य है वो शून्य है, कोई कर्म उसे काटता नहीं छूता नहीं लेकिन एक बात हो सकती है कि वो जो भीतर चैतन्य है वो अगर शरीर को मान ले मेरा इसकी उसे स्वतंत्रता है मानने की चेतना को स्वतंत्रता है ये मानने की कि वो मान ले की मेरा तो शरीर मेरा है ये मान के नहीं शरीर की जो जो पीड़ाएं हैं वो मुझ मुझमें फलित होने लगेंगे ऐसा इसे हमेशा समझे गर्म मैंने सुना आग लग गई तो जो मकान माले थे वो छाती पीट के रो रहा लेकिन तभी एक पड़ोसी ने आके कहा कि क्या कर रहे हो तुम तो नाहक रो रहे मकान का तो इंश्योरेंस हो चुका है कभी तो तुम्हारा लड़का इंश्योरेंस दफ्तर में सब करवा रहा लड़का कहाँ है तुम्हारा लड़का कहीं बाहर गया था बाद में था इंश्योरेंस हो चुका अरे तब तो रोने की कोई तो बात नहीं आंसू विदा हो गए मकान अब भी चल रहा है वही मकान लेकिन अब इंश्योरेंस हो गया तो मकान मेरा है इससे संबंध तत्काल हटके वो जो इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा वो मेरा है अब मकान से मेरा हट गया लेकिन तभी लड़का भागा हुआ आया और उसने कहा कि क्या कर रहे, है? हस रहे हैं हसनाएं खड़े होकर जरूर लेकिन हो नहीं पाया फिर आसू छाती पीट कर वही तो वही मगर बीच में क्या हुआ मेरा मकान से अलग हो गया फिर मकान से मेरा जुड़ गया शरीर के साथ हमारा मेरा भाव ही हमारे दुख का कारण यह का हमारे सब कर्मों का मेरा भाव हट जाए शरीर पर होते कर्मों की प्रक्रिया का स्वयं से कोई संबंध नहीं रह जाते सूत्र कहता है मेरा भाव आत्म भाव रखना ही समस्त कर्मों की प्रक्रिया को सात देना है कोऑपरेट करना है सहयोग देना है हट जाए मेरा भाव पता चल जाए कि मैं कौन हूँ शरीर नहीं हूँ तो जैसे इस आदमी को पता चला कि मकान मेरा नहीं है अब जलता रहे ऐसा ही बुद्ध महावीर को पता चल गया है कि ये मकान मेरा नहीं जलता रहे हट गया पीछे उसका पता चल गया जो इस मकान में रहने वाला है उसका पता चल गया जो मकान में जरूर है लेकिन मकान ही नहीं आत्मभाव का हटने ही समस्त प्रारब्ध कर्म का त्याग है फिर कर्म का कोई अर्थ नहीं है त्याग हो गया की भ्रांति यही प्राण के प्रारब्ध कर्म की कल्पना है पर आरोपित अथवा भ्रांति से जो कल्पित हो वो सच्चा कहा से होगा आरोपित है कल्पित है लगता है मेरा है आपका बेटा है जी जान दिए दे रहे हैं उसके लिए कुर्बान हो सकते हैं कुछ दिन पत्र मिल जाए घर में किसी पुरानी किताब में दबा और पता चले कि पत्नी का किसी से प्रेम रहा संदिग्ध हो जाए कि बेटा मेरा है कि नहीं सब धमाडूल हो गए बाप को संदेह सदा थोड़ा बना ही रहता है तो क्योंकि बाप बहुत प्रासंगिक घटना है कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं बेटे के जन्म में वो तो मूल्य है बाप का जैसे की एक का इससे ज्यादा मूल नहीं मां पर असंिग्ध रूप से जानती है कि बेटा उसका बाप को तो थोड़ा समझे बना ही रहता उसी संदेह को मिटाने के लिए हमने इतनी सख्त विवाह की व्यवस्था बनाई तो संदेह बाप को सताने में तो जिंदगी भर मुश्किल हो जाएगी जिन बेटों के लिए मेहनत करनी तो संदेह बना रहे कि पता नहीं अपने हैं भी कि नहीं तो बड़ी अस्तव्यस्त ना हो जाए इसलिए विवाह की बड़ी सख्त व्यवस्था की और इसलिए तो सारी गति पर रुकावट डाल दी है कि कहीं दूसरे पुरुषों से कोई संबंध ना आए संबंध भी ना आए तो डर ना रहे और इसलिए कुरी लड़की पर बड़ी फिक्र होती है कि शादी कुआरी लड़की से हो इसलिए जो और भी ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा चिंता में रे वो बाल विवाह कर देते थे ताकि डर का कोई उपाय ही न रह जाए तो निश्चित रहे कि पुत्र मेरा है मेरा हो तो आरोपित हो जाता हूं मैं संदिग्ध हो तो मुश्किल हो जाता जहा मेरे का आरोप वहा लगता है कि बस मैं जुड़ गया और अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ फिर सब दुख दुखेगा जहाँ मेरा हटता है वहां लगता है मैं टूट गया अलग हो गया ये सब आरोपित है मेरे का सारा भाव आरोपित मेरा इस जगत में कुछ भी नहीं मेरा शरीर भी मेरा नहीं वो भी मेरे माँ बाप से मिलता है उनका भी नहीं है उनके माँ बाप से मिलता है खोजने अगर हम जाए तो अरबों खरबो वर्षों की यात्रा है छोटे से जिससे आपका शरीर बना हुआ है न हड्डी आपकी, आपकी नही न मन आपका सिर्फ आप ही आपके है लेकिन तो उस आपका कोई पता नहीं है आपको वो कौन है भीतर जो सिर्फ जिसे मैं कह सकूं मेरा जिसे मैं कह सकू मैं मेरे को हटाते जाए छोड़ते जाए इलिमिनेट करते जाएं, प्रसिद्ध करते हैं कहते जाएं, नहीं थी नहीं थी ये भी मैं नहीं ये भी मैं नहीं हटाते जाएं, सब मेरे से संबंध तोड़ लें, लेक जैसे अंधेरे में जो कि जल जाए उसका अनुभव होगा जो मैं हूं मेरे से छुटकारा होने पर मैं का अनुभव होता है और मेरे के फैलाव को बढ़ाते जाने से मैं का अनुभव क्षीण होता चला जाता तो जितने बड़ा मेरे का विस्तार उतने कम मैं का अनुभव इसलिए बुद्ध और महावीर घर छोड़कर भागे घर की वजह से तकलीफ न थी बड़ा विस्तार था साम्राज्य का बहुत कुछ था जो मेरा था उस मेरे की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसमें मैं तो कभी पता नहीं चलता था कि मैं कहू सारा मेरे का साम्राज्य छोड़कर भाग गए महावीर ने अत्यंत कोशिश की है भागने की वस्त्र तक छोड़ दिए नग्न हो गए ताकि कुछ भी कहने को न बचे कि मेरा ये मेरा है, ये कपड़ा मेरा है ये भी कहने को ना बचे क्यों सिर्फ एक कारण से ताकि ये जो मेरे के बड़े विस्तार में मैं की कोई अनुभूति नहीं होती पता नहीं चलता सबको छोड़ के भाग जाऊं खालिश अकेला रह जाऊं तो शायद पता चले कि मैं कौन मेरे से तोड़कर मैं का पता आसान है मेरे से जोड़कर मैं का पता मुश्किल होता जाता है जितनी चीजें जुड़ती जाती हैं, जितना परिग्रह होता जाता है जितना विस्तार होता चला जाता है उतना ही मैं का केंद्र लुप्त होता चला जाता है दबता चला जाता मेरे का सारा का सारा जाल कल्पित सत्य तो हूँ मैं मेरा है असत्य जो सच्चा नहीं है उसका जन्म कहाँ से होता है जिसका जन्म नहीं हुआ उसका नाच कहाँ होता है इस प्रकार जो असत है वस्तु स्वरूप है नहीं उसको प्रारब्ध कर्म कहां से है बड़ी विचारपूर्ण बातें कही है जो असत है जो है ही नहीं मेरा इसका जन्म कहाँ से होता है कब होता है इसका अंत कैसे होगा कठिन है क्योंकि हमें लगेगा कि जब मेरा है तो उसका कहीं से जन्म तो होता ही होगा नहीं तो होगा कैसे और अगर मेरा कुछ है तो कहीं उसकी मृत्यु तो होती होगी नहीं तो फिर छुटकारा कैसे होगा इस बात को समझने के लिए मैंने पीछे जो आपसे मिथ्या की कोटि कही थी उसे ख्याल में ले ले रस्सी पर सांप दिखाई पड़ पास जाके देखा सांप नहीं है रस्सी अब सवाल यह है कि इस रस्सी में सांप दिखाई पड़ा तो सांप का रस्सी में जन्म तो हुआ दिखाई पड़ा था मगर जन्म कहाँ हुआ झूठ का जन्म कैसे होता और फिर लालटेन लेकर आए तो दिखाई पड़ा कि सांप नहीं है तो मृत्यु भी हो गई लेकिन मरी हुई लाश कब है उस सांप की जो दिखाई पड़ता है और था नहीं उसका जन्म भी नहीं होता है उसकी मृत्यु भी नहीं होती वो सिर्फ भ्रांति है और भ्रांति होती है भ्रांति हो सकती है भ्रांति आरोपित है रस्सी में किसी सांप का कोई जन्म हुआ ही नहीं था आपके ये मन ने प्रक्षेपण किया था रस्सी पर सांप दिखाई दिया था आप सुनिमा ग्रह में बैठते आपकी पीठ की तरफ आप लौट के नहीं देखते हैं। देखेंगे भी क्या वहां कुछ होता भी नहीं देखने को सामने पर्दे पर सब होता है रंग का रूप का गीत का संगीत का प्रवाह होता है पर्दे पर सामने लेकिन मजे की बात है कि पर्दे पर कुछ भी नहीं होता पर्दा होता है खाली केवल छाया और धूप फिटती हुई किरणों का जाल होता है वैसे पर्दा खाली होता है सब कुछ होता है भीतर पीछे के पीछे जहाँ प्रोजेक्टर लगा होता है वो प्रोजेक्टर सब बड़ा अच्छा है जिसे कल्पित कहा है जिसे पिछेपित कहा है अंग्रेजी का शब्द प्रोजेक्शन उसका अनुवाद है प्रोजेक्टर पीछे लगा है वहां से चीजें फेंकी जा रही हैं पर्दे पर और पर्दे पर जहां है नहीं वहां दिखाई पड़ रही है जहां दिखाई पड़ रही है वहां है नहीं और जहां है वहां आप पीट की है वहां आप देखते नहीं रस्सी में सांप दिखाई पड़ा रस्सी केवल पर्दे का काम कर रही है और मेरा मन प्रोजेक्ट कर रहा है मेरा मन सांप की छाया भेज रहा है रस्सी पर रस्सी पर साप की छाया मेरा मन डाल रहा है और रस्सी सांप मालूम पड़ रही फिर मैं भाग रहा हूँ जब पहली दफा थ्री डायमेंशनल पिक्चर आए चित्र बने तो पहली दफा बड़ा मजेदार घटना है सारी दुनिया में घटी जो लंदन में पहली दफा थ्री डायमेंशनल चित्र दिखाया गया तो उसमें एक घुड़सवार एक भाले को फेंकता है वो तो घुड़सवार भागता हुआ आता है तो थ्री डायमेंशनल पिक्चर का मतलब है कि बिल्कुल ऐसा दिखाई पड़ता है कि घोड़ा आ रहा है चित्र दिखाई पड़ता असली घोड़ा तीनों आयाम है उसके घोड़ा बांधता हुआ तांपे भरती जाती है घोड़ा पास आता है फिर घो सवार बाला है। पूरा हाल पूरा हाल अपने गर्भन झुका लेता है। <laughs> पूरे हाल में बीच में जगह बन जाती है भाले के निकलने चीख मर जाती है महिलाओं जगह सो जाती क्या हुआ कहीं कोई भागों वाला ठान मगर भाला बिल्कुल वास्तविक मालूम हो रहा था और थ्री डायमेंशनल था तो बिल्कुल लगा कि निकल जाएगा तो झुक जाना क्योंकि मन को भीतर क्या पता कि भाला असली है कि नकली कि दिखाई पड़ रहा है नहीं मन तो आदत बस झुक गया कि नहीं भाला लगना चाहे ये तो क्षण में हो गया इसलिए सोचना थोड़ी बहुत फिर पीछे खुद ही हंसी आई होगी कि क्या पागल किया लेकिन हो गया जब बुद्ध जगते हैं तो हंसी आती है कि क्या पागल किया तो रंजाई के संबंध में कहानी है कि रिंझाई को जब ज्ञान हुआ तो वो से लगा वो खिलखिलाने लगा और उसके शिष्य ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं क्या हो गया तो रिंझाई ने कहा कि मुझे परम ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा परम ज्ञान तो हमने परंग कभी ऐसा सुना नहीं कि परम ज्ञान होने के बाद कोई इस तरह हंसता आप हंस क्यों रहे हैं? तो रंझाई लोटपोट हुआ जाता है उसके पेट में बल पड़ रहे हैं और वो कह रहा मैं इसलिए हसराम रहा खूब बुद्ध बने और व्यर्थ बने कुछ भी नहीं था जिसे पकड़े थे वो था नहीं और जिसे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो भी नहीं था खुद हम ही थे अकेले हम ही अपने हाथ को पकड़े हुए थे जैसा कभी कभी रात में होता है कि अपने ही हाथ से अपनी छाती दबाए हुए और अंदर सपना चल रहा है कि कोई छाती पर चढ़ा बैठा है अजवा कुंती तो कपड़े हैं पसीना छूट रहा है। अपने ही हाथ छाती पर पड़ गए थे उनके वजन की वजह से लग रहा है नींद में सभी इंद्रिया बहुत सतेज हो जाती इसलिए जरा सा वजन बहुत वजन मालूम पड़ता है जरा सा वजन बहुत वजन मालूम पड़ता है खुद का ही हाथ लगता है कोई छाती पे चढ़ा बैठा कभी तो कोशिश करें घर में कोई सोया हो जरा पैर के पास बर्फ का एक टुकड़ा धीरे धीरे घेस दे उसके पैर में और सपना शुरू हो जाएगा भीतर सपना होगा कुछ ऐसा कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं बर्फ ही बर्फ मुंगे जा रहे हैं गले जा रहे हैं चीख पुकार मच जाएगी भीतर जरा थोड़ा सा दिया पास ले जाकर जरा आँच दे पैर में किसी सोए तो समझेगा कि नरक में पहुंच गए जल रही हैं, कढ़ाए हैं और डाले जा रहे हैं निकाले जा रहे हैं। क्या बीत तो क्या हो रहा है वो मन अपनी धारणाएं रखे बैठा जरा सा इशारा और मन अपनी धारणाओं का फैलाव शुरू कर देता पर्दा मिले की प्रोजेक्ट काम शुरू कर देता जागते में भी हम जो कर रहे हैं वो यही है होश से जब कोई जागता है वस्तुतः हमारा जागरण नहीं बुद्ध का जागरण उपरिषित ऋषियों का जागरण जब कोई उस जागरण को उपलब्ध होता है तब तो उसे हंसी आती है कैसी नासन सीखी जो था नहीं, उसे देखा जो था नहीं उसे पकड़ा जो था नहीं, उसे छोड़ने की कोशिश भी की और सारा खेल अपनाता हम ही सब तरफ से थे हमारा मन ही सब तरफ से था अगर जीवन की किसी भी घटना का ठीक ठीक विश्लेषण करेंगे तो इस सच्चाई का अनुभव हो जाएगा। किसी भी घटना का ठीक ठीक विश्लेषण करेंगे इस सच्चाई का अनुभव हो जाएगा। नहीं करेंगे विश्लेषण तो पीठ की तरफ मन का कारोबार जारी और जगत पर्दा बना हुआ है उस पर सब खेल चल रहा है सब चीजें दिखाई पड़ रही नहीं इस माया का न कोई जन्म है और न कोई मृत्यु मिथ्या का न कोई जन्म होता न कोई मृत्यु देव यह अज्ञान का कार्य है उसका ज्ञान द्वारा जो समूह नाश हो जाता है तो यह देह रहती कैसे है ऐसी शंका करने वाले अज्ञानियों का समाधान करने के लिए ही श्रुति ने वह दृष्टि से प्रारब्ध कहा है वास्तव में न तो दे है और न प्रारब्ध है ये बड़ी कठिन बात है और जो मैं पर्श हूं आपसे एक दो दिन पहले कह रहा था और अर्चन मालूम पड़ी होगी मैंने आपसे कहा था कि बुद्ध को झूठ बोलना पड़ता महावीर को झूठ बोलना पड़ता आपकी वजह से क्योंकि आप झूठ की ही भाषा समझते है और कोई भाषा नहीं समझते ये, ये में है ये सूत्र कह रहा है कि वास्तव में न तो देह है और न प्रारब्ध है वस्तुता सत्य में न तो देह है और न प्रारब्ध है न कोई बुरा कर्म है और न कोई भला कर्म है न कोई सुख है और न कोई दुख है वास्तव में संसार नहीं है ये तो वास्तविकता है लेकिन ये कहीं नहीं जा सकती सूत्र कहता अज्ञानियों से यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि अगर अज्ञानियों से कहोगे देह नहीं है तो वो कहेंगे अद्धोभी आपका दिमाग ठीक है आप अपने दिमाग का इलाज करवा लें अज्ञानियों से कहो कि संसार नहीं तो आपको पागल खाने में भेज देंगे ज्ञान अज्ञानियों के बीच वैसी हालत में है जैसे के बीच में कोई आंख वाला हो वो कहे बड़ा प्रकाश और सब अंधे हंसे वो कहे क्या बातें कर रहे मस्तिष्क रस्ते पे है ठिकाने पर कैसा प्रकार वो कहे मुझे दिखाई पड़ता है तो से भी दिखाई पड़ने का मतलब दिखाई पड़ने जैसी कोई चीज सुनी है कभी होती है कभी न हमारे बाप दादों को ही न उनके बाप को ही जरूर तुम्हारा सिर फिर गया है अंधों के बीच में आंख वाले की क्या गति होगी आप समझते अगर समझदार होगा तो भूल के भी वो बातें नहीं करेगा जो अंधों को दिखाई नहीं पड़ और अगर अंधों को भी वो आँख के रास्ते पर लाना चाहता है तो उसे बहुत सी डिवाइसेज उपाय करने पड़ेंगे उसे सीधा ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैं आंख वाला हूँ और तुम सबंधे हो और मैं तुम्हारी आंख का इलाज करता हूं और तुम जो हो वो नहीं है कुछ और है जो आंख के खुलने पर दिखता है तुम बिल्कुल झूठ में जी रहे हो तो अंधों की आंख का इलाज करने की बजाय हम अंधे मिलके उसकी आंख का इलाज कर देंगे हो गया जीसस को हमने सूली पे लटकाया मंसूर को हमने काट डाला सुखरात को जहर पिला दिया उसका कारण कुछ और नहीं है उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि ये लोग सीधी सीधी बातें कहने लगे जो हमारी पकड़ के बाहर है और इनकी बातें अगर हम मान के चले तो हम चल ही नहीं सकते हमारा भी कसूर नहीं लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि भारत में हमने किसी बुद्ध किसी महावीर किसी रामकृष्ण को फांसी नहीं दी जीसस को सूली लग गई में मंसूर को मुसलमानों ने मार डाला सुखरात को यूनानियों ने काट डाला इस मुल्क में हमने किसी बुद्ध किसी महावीर किसी कृष्ण को कभी नहीं काटा मारा सूली नहीं दी आप जानते हैं कारण क्या है कारण बड़ा अद्भुत है और वो कारण यह है कि कृष्ण और बुद्ध और महावीर जीसस और सुक्रांत से अंधों के साथ बातचीत करने में ज्यादा कुशल है और कोई कारण नहीं कोई कारण इतना ज्यादा कुशल है और कुशलता की वजह है क्योंकि इस मुल्क में हजारों साल से हजारों साल से बुद्धों महावीरों ने अंधों से बातें की तो उन्हें तर्की में ईजाद कर ली जीस गड़बड़ हालत में पड़ गए जीसस की सारी शिक्षा तो हुई भारत में तो उन्हें अंदाज नहीं था। भारत से वो सब सीख के और जेरूशलम में जाकर उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो जेरूशलम की परंपरा में उसकी कोई भी जगह न थी जीसस बिल्कुल ही जाती मालूम पड़े और जीसस की बातें पागलपन की मालूम पड़ी पुरानी बाइबल में कहा है कि जो एक आंख फोड़े तुम्हारी उसकी दानों फोड़ देना अंधों की भाषा और जीसस ने जाके वहा आंख वालों की भाषा बोलनी शुरू कर दी एकदम अचानक कोई बीच में सेतु नहीं था कहा कि जो तुम्हारे दाएं वाल पर चाटा मारे दाएं भी उसके सामने कर देना कि जो तुम्हारा कोट छीने कमीज भी उसको दे देना कि जो तुमसे कहे एक मील बोझ को धो चलो तुम दो मील तक सांस चले जाना हो सकता है संकोच बस उसमें एक ही मील कहा आंख वालों की भाषा जहां नियम था कि जो पत्थर मारे इंट से इन्थ मारे पत्थर से जवाब देना बिल्कुल समझ के बाहर पड़ गए असल में जीतस आंख वाले की बात सीधी सीधी कह दी अंधों से बुद्ध महावीर ज्यादा कुशल है और लगभग सत्य इजात करने में उनका कोई मुकाबला नहीं ये ये उपनिषद का सूत्र कह रहा है ये साफ ही कह रहा है ये कह रहा है कि न तो ये देह है न ये कर्म है लेकिन अज्ञानियों को उनकी शंका समाधान करने के लिए वृष्टि से ऊपर ऊपर की दृष्टि से देह और कर्म और प्रारब्ध की बात कही वास्तव में न देह है और न प्रारब्ध है बड़ी मुश्किल बात है सच है ये कि सभी शास्त्र निन्यानबे प्रतिशत झूठ है झूठ इसलिए कि वो अंधों को समझाने के लिए कहे गए वाह दृष्टि से नहीं उनकी समझ में कुछ भी नहीं पड़ता है वो उज्जल में पड़ जाएंगे तो उनको सीधा सीधा समझाने तो बच्चों को हम समझाते हैं कहते गणेश गणेश का गनेश की कोई बपोती नहीं गधे का भी है और जब से भारत निरपेक्ष हो गया तो पहले स्कूल की किताबों में जब मैं पढ़ता था तब तो, तो गणेश का होता था अभी मैं सुनता हूं गा गधे का होता है क्योंकि तो गधा जो है ज्यादा निरपेक्ष जानवर है गणेश तो हिंदू संप्रदाय के हो जाते गधा किसी संप्रदाय का नहीं गधे सभी संप्रदायों में पाए जाते <laughs> बच्चे को हम समझाते हैं गा गणेश का या गा गधे का और बच्चा पकड़ ले और फिर जब भी गा कहीं तो पहले बोले गा गधे का और फिर आगे बढ़े तो मुश्किल हो जाएगी वो तो सिर्फ सहारा था वो बच्चा गधे को समझ सकता था गाँव को नहीं समझ सकता था इसलिए गा को जोड़ दिया फिर प्रतीक भूल जाएंगे चित्र हट जाएंगे गा सीधा आ जाएगा वो जो अज्ञानी है जहां से उसे उठाना है उसकी भाषा से बात शुरू करनी पड़ती है। उससे कहना पड़ता है ये दुख है ये सुख है सुख चाहते हो तो अच्छा कर्म करो दुख चाहते हो तो ही बुरा कर्म करो ना भी चाहते हो दुख बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे अगर दोनों से छूट जाओगे तो फिर तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा और जब कोई फल नहीं मिलता है तो तुम मुक्त हो जाते हो लेकिन ये सारी की सारी बात एक बात मान के चल रहे हैं हम कि ये सारा वास्तविक का जगत है लेकिन जब कोई तो आदमी जागता है जब होश से भरता है जब शरीर से टूट जाता है और अज्ञान नाश होता है तब उसे बड़ी हंसी आती है जो छूट गया पीछे वो वास्तविक नहीं था एक बड़ा सपना था एक बड़ा सपना था वास्तविक नहीं था और जो उपाय हमने बताए थे वे भी सपने के भीतर सपने थे ऐसा समझे तो आसानी होगी रामकृष्ण तो भक्त थे काली के। पर बड़े विनम्र थे और कोई भी कोई और मार्ग बताया तो सदा पालन करने को तैयार रहते थे फिर एक वेदांत तो का आगमन हुआ और तोतापुरी ने रामकृष्ण से कहा कि ये क्या लगा रखा है ये क्या कीर्तन भजन क्या इससे होगा एक को खोजो ये तो दो है भक्त और भगवान जो नहीं एक ब्रह्म तो कृष्ण ने रामकृष्ण अद्भुत थे उनके पैरों में सिर्फ रख दिया और कहा कि ठीक मुझे इच्छा दें मुझे सिखाए दे। तो ध्यान पर तोतापुरी रामकृष्ण को बिठाता है और रामकृष्ण आंख बंद करके खूब आनंदित होते हैं तोतापुरी कहता है क्या हो रहा है तो खरे माँ दिखाई पड़ती उन्होंने कहा कि सब फिजूल बपास में रुकूंगा नहीं माँ दिखाई पड़ती तो मिजन गाय के लिए आनंदित हो रहे ये सब धारणा है, ये ये है। रामकृष्ण कहते है, होगी लेकिन आनंद बड़ा आता है तो तूतापुरी तो ने कहा कि अगर इसी आनंद में पड़े रहना है तो परम आनंद कभी ना आएगा तो रामकृष्ण ने पूछा क्या करो तो तोतापुरी तो ने कहा कि एक करो जब काली भीतर दिखाई पड़े उठाओ एक तलवार और दो टुकड़े कर दो रामकृष्ण का तलवार वहां कहा लाएंगे स्वाभाविक कहां से तलवार ले आएंगे एकदम से और भीतर अगर वहां तलवार हो भी तो लेके फिर जाएंगे और काली जब दिखाई पड़गी तो कैसे कहां से तलवार तो ने कहा कि जिस मन से काली को भीतर खड़ा कर लिया है उसी मन से तलवार भी खड़ी कर ले जब तुम काली तक को भीतर खड़ा करने में सफल हो गए हो तो छोटी सी तलवार ना कर पाओगे ये सपने के भीतर सपने की विधि जी मेरा मतलब काली भी एक कल्पना है भीतर सुखद पर है तो कल्पना अपना ही फैलाव है अपना ही भाव है जो मूर्ति मूर्तिमंत हो गया भीतर ही चाह है अपने ही रंग है जो हन्न में डाल दिए भीतर वो जो काली खड़ी है भीतर और राम रामकृष्ण भीतर जो उसके चरणों में सिर रखे पड़े हैं बड़े मजे की बात है तो वो काली भी रामकृष्ण का ही भाव है और वो सिर्फ रखे हुए भी तो पढ़े तो तोतापुरी ने ठीक कहा कि तलवार क्या बाहर से ले जानी पड़ेगी काली को कब बाहर से ले गए थे तो जब भीतर काली बना ली एक तलवार भी बना लो और तुम तो कुशल मालूम पड़ते हो जब काली को देखते तो इतने आनंदित होते हो तो मतलब तुमने बिल्कुल मत, पक्की मजबूत काली बना ली और तुम्हें सच सुबह भी नहीं हो उसकी सच्चाई में तलवार और बना लो रामकृष्ण बड़े उदास हो जाते थे कि ये कैसे होगा तलवार से मैं खुद ही काली को काटूं? तो तोतापुरी ने कहा अगर न कटे तलवार से तो फिर सोचेंगे कोशिश तो करो रामकृष्ण तो तोतापुरी राम ने, तो तो ने कहा कि फिर मैं रुकूंगा नहीं और जब तुमने स्वीकार किया कि साधना में उतरोगे वेदांत की तो थोड़ी हिम्मत जुटाओ ये क्या बच्चों जैसा बोत तो, तो एक कांच का टुकड़ा ले आया और रामकृष्ण से कहा कि बैठो करो और जब मैं देखूंगा काली भीतर आ गई तो कहीं तुम भूल ना जाओ क्योंकि तो तुम ऐसे मोहित दिखते हो कि तुम भूल जाओगे और अगर काली याद भी आई तुम्हारी हिम्मत भी नहीं दिखती तुम तलवार उठा लोगे तुम इतने प्रेम से भरे दिखते हो कि तलवार तुम उठाओगे कैसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को काटे उससे भी कठिन तुम्हें होगा ये भी मैं समझता हूँ तो फिर मैं तुम्हें सांस दूंगा तुम फिक्र ना करो जब मैं समझूंगा काली आ गई कांच का टुकड़ा है इससे मैं तुम्हारे तृतीय नेत्र की जगह को पूरा का पूरा काट दूंगा जब तुम्हें यहां दरार मालूम पड़े हो लगे खून रहने लगा और दर्द उठने लगेगा झगड़ता जाऊंगा जाऊंगा कांच के टुकड़े तब तुम भी हिम्मत उठा के उसी तरह एक जोर की चोट करना तलवार की दो टुकड़ों में काली को तोड़ देना ठीक है अगर तीसरे नेत्र पर काटे कांच से काटा जाए तो भीतर तीसरे नेत्र में ही दिखाई पड़ता है सब कुछ चाहे काली हो और चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो कोई भी हो वो तीसरे नेत्र में ही उनकी प्रतिबिंब बनता है तो अगर तीसरे नेत्र को बाहर से काटा जाए और भीतर से को भी कोई हिम्मत जुटाए तो तीसरे नेत्र के कटान के अनुभव के साथ ही कोई भी भीतर भी की प्रतिमा टूट के दो टुकड़े हो जाती रामकृष्ण हिम्मत की प्रतिमा दो टुकड़े होकर टूट गई गई रामकृष्ण ने लौट के बाहर कहा जो आखिरी सब उपाय मैं समझा ही रहा था कि काली भी एक असत्य भीतर और तलवार भी एक असत्य भीतर लेकिन एक असत्य से दूसरा असत्य कट जाता है ये सारे उपनिषद के ऋषि जो नहीं है उसे काटने के लिए उपाय बता रहे हैं क्योंकि तो हमने जो नहीं है उसे मान रखा है कि है तो कुछ उपाय हमें दिए जा रहे हैं जिनसे वो कट जाए झूठी बीमारी झूठी दवा की मांग करती हमारा सारा भाव संसार झूठ है इसलिए इतनी विधियों की जरूरत है और इसलिए कोई भी विधि काम दे सकती कोई भी विधि काम दे सकती बस पकड़ जाए आपको सपने के भीतर एक सपना सपने से सपने को काटना और कोई उठाए भी नहीं सत्य से सत्य नहीं काटा जाता कट भी नहीं सकता सत्य से असत्य भी नहीं काटा जाता कट भी नहीं सकता क्योंकि असत्य और सत्य का कहीं कोई मिलन नहीं होगा कटेगा कैसे असत्य से ही असत्य कटता है एक असत्य से दूसरा असत्य कट जाता है और जब दोनों गिर जाते हैं तो जो श्रेष्ठ रह जाता है ऐसा समझो कि कांटा लग गया पैर में तो एक दूसरा कांटा उठाकर उसे निकाल लेते कांटे से कांटा निकलता है फिर दोनों कांटे फेंकते थे, थे, थे तो ये सूत्र कह रहा है कि ना तो है दे ना है कर्म ना है प्रारब्ध ना है संसार वास्तव में आपसे नहीं कह रहा है कि आप मानने लगे कि ना है कर्म ना है दे ना है संसार तभी आप उसके ऊपर जाएंगे अभी इसी वक्त नहीं आपके लिए अभी है क्योंकि अभी आप नहीं है इसलिए सभी झूठ अभी सत्य है अभी सत्य का पता नहीं है इसलिए सभी झूठ सत्य हैं जिस दिन आपको अपने सत्य का पता चलेगा सभी झूठ मिथ्या हो जाएंगे स्वयं को जानते ही संसार मिथ्या हो जाता है स्वयं को न जानने से ही मिथ्या संसार सबके मालूम होता है दिस बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस and knowledge destroys it fully ignorant then raises doubts as to how this body exists even after realization to remove this doubt of the ignorant the scriptures have added the concept of kraraptha externally in reality there is neither body nor kraraptha this sutra is very strange but very true to understand this sutra is to understand many many things about scriptures about teachers about masters maters techniques doctrines this sutra says that in reality there is no world in reality there is no suffering in reality whatsoever you feel and know is not but in reality is not as far as you are concerned it is real as far as you are concerned it is real We should try to understand it through dream, because eastern mind has been very much fascinated by the reality of dream, and this sutra can be understood only through it. You are dreaming. While in dream, you can never doubt that the dream is a dream. While dreaming, the dream is true, real. as real as any relic even more real why i say even more real i said this because then you will get up in the morning you can remember the ordinary but when you go into a sleep you cannot remember what has happened what was happening when you were awake this is a real phenomenon in dream you forget your so called reality completely you cannot remember that you are doctors in the day while away art engineers art ministers you you cannot remember in your dream the facts of the day when you were awake the whole reality the so called reality of the day is completely vast other than the dream it seems more marvelous but in the morning when you get up when this dream has gone you can remember about your dream it means your reality of the day is not so strong the completely was away the reality of the dream and dream you forget your day completely but in your day in your waking state of mind you can remember about your dreams dreams are to be more real That's why I say even more real. In dream, you can never doubt that whatever you are seeing is unreal or real. It is real. It is felt authentically real. Why? Why a dream appears so real? And this is not your first experience. you have been dreaming for your whole life and every day in the morning you have come to know that the dream was unreal is such when this night you will go to sleep and dream you cannot remember your whole life's experience that dreams are unreal after you will fall into the drowsiness and you will see dream as real in the morning again you will repeat that it was just a dream not real what is happening so much experiences of dreaming is when dream remains real why because really anything becomes real if you are absent your absence gives reality to false things in the dream you cannot remember yourself So whatever passes before your eyes becomes real because you are not. You are so unreal that anything can be felt as real. If you can remember yourself in the dream, the dream will drop. Will cease in existence. Gurudev used to give this technique to his disciples to remember themselves continuously in the day. Go on remembering, I am, I am. Do whatever you are doing, but continuously make it a point to remember, I am. Not verbally, feel it. I am eating. Go on eating. Simultaneously feel, I am. Remember, I am. You are walking. Go and walking. Remember, I am. This Gurujee has called as self-remembering. Buddha has called this right remembering. Samyak smriti. Go and remembering I am. If this feeling of I am goes deep, it will follow you in the sleep also. And when there will be a dream, you will remember, "I am." Suddenly, the dream will stop. If you are, then there can be no dreaming. This is just to explain to you a greater truth. In this life, the world is because we are not. This is the open Siddhis. do skeptical in this world the world is everything is you are not only you are not everything is that's why you cannot feel whether it is real or unreal remember yourselves be centered in yourselves be conscious aware and the more intensely you become aware you will feel simultaneously the world is dropping its reality and is changing into an into a dream when totally you become aware the world becomes a dream this means if you are real then whatsoever you experience is a dream whatsoever i see if you are authentically real conscious alert then all your experiences are dreams if you are unaware of yourself then your own reality is projected onto the dreams then your own reality is transferred to the dreams your own existence is transferred to the dreams and experiences and thoughts and they become real they have a borrowed reality your own reality has gone to them they are not real for example look into a mirror your face is there in the mirror it looks real it is not it is just a borrowed reality it is not real at all you are real the dream of the mirror reflection is just a dream forget yourself completely as it happens particularly with weaver if it fades it sinks completely the mirror figure becomes more real look at a woman looking into the mirror observe her what happens she is no more only the mirror race and the mirror woman she has become real she has completely forgotten herself and the mind is doing the same the world is just a mirror you have forgotten yourself and the reflection has become real this is a borrowed reality remember yourself the growth with a mirror and you will come to a deep realization Do it with the mirror just constantly into the mirror gaze into your eyes reflected in the mirror continuously for 30 minutes 40 minutes go on this train and constantly go on remembering i am real this is a reflection this which is mirage is a reflection i am real not this reflection go on remembering inside i am i am i am and grown straight into the eyes of the the reflected figures your own figures suddenly any moment this can happen the reflection will disappear suddenly the mirror will be broken very strange very strange experience when suddenly you are before the mirror and the face has disappears and the mirror is vacancy why it happens if you go in the remembering i am i am and just the remembering becomes authentic then the bare reality comes back to you and the mirror becomes vacant even for a single movement if you can see mirror as vacant no face nothing reflected you will feel a sudden upsurge of reality in you for the first time you may become aware you are this same thing happens with the world when someone becomes a witnessing self one day this explosion comes to him the whole world disappears the whole world becomes just vacancy holy i am and the whole world has disappeared as if it was never there this experience is the ultimate Again, the mirror will reflect your face, but now you know it is just reflection. Again, the world will come. For one moment, you will see the world has disappeared. Again, the world will be there, but now it will never be real again. It will be just a dream world. and all the figures will be dream figures it will be a great drama but when you know it is a drama is pseudo phenomena you are free from it then there is no clinging and then there is no slavery no bondage